शर्म भाव न प्रिया प्रेस प्रसिद्ध इस वचन के आधार पर मुख्यार्थ स्वीकार करने में बाधक है नहीं हो सकता ये वैशेषिक सिद्धांत ने कर दिया आनंद शब्द भाव मात्र अर्थ वाला है सांसारिक सुख निषेध पर लेकिन ये जो मंत्र है न प्रिया प्रेय प्रसिद्ध सांसारिक सुख का निषेध करता ऐसा भी आप नहीं कह सकते वेदांत मत में दो सुख है नहीं सुख सुखद्वै अभाव एक ही है सुख उसके अलावा कोई दूसरी सुख नहीं है और जो संसार में सुख अनुभव होता है उसको भी वेदांत मत में क्या कहा गया लोके भी मात्र परमान्व प्रतिरिधि अभिगम लोक में भी अर्थात लोकमेय का मतलब कि संसार में जो सुख अनुभव होता है वह भी परमानंद का एकमात्र एक बूंद एक है ऐसे आपके स्व आपने स्वयं की स्वीकृति है स्वीकार किया है नचात्री हम तो एक ही सुख मानते हैं और ऋषि की मात्रा सांसारिक सुख अभी हम मान लेते हैं किंतु औपाधिक सुख होता है एक निरुपाधिक सुख है एक औपाधिक सुख एक अपरिच्छि सुख है एक, एक परिच्छन सुख, सुख है इस प्रकार से मानते हैं और अपरिच्छन सुख झूठा है मिथ्या औपारिक सुख मिथ्या है निर्पारिक जो अपरिच्छन सुख है, है और परिच्छी औपारिक सुख मिथ्या है। इस प्रकार हम दो मान पर औपारिक सुख जो है इसको रिशेर करने की न प्रिय मैने औपारिक सुख वहां नहीं है दुख भी वहां नहीं है ये कहना चाहता है सुख ऐसा भी आप नहीं कर सकते नच तत्रापि न में भी हम ये ये कहेंगे है, फिर ये मंत्र उपाधि का का निशेध निशेध कर कर रहा है। कर रहा सुख नहीं कि जिस उपाधि को लेकर सुख में परिच्छेद आया ये मंत्र उपाधि का परिच्छेद हो गया सुख का निषेधक नहीं रहा ऐसे मान लेंगे वो समझाने के लिए ना सारी चीजें प्रक्रिया मात्र ही है सुख तो एक ही है दो दूसरी तो तो जो भी कही जा रही है सत्य हो जाता है जा निषेध होता है कोई औपाधिक सुख का निषेध नहीं है सुख तो एक आप निषेध करेंगे तो उपाधि का निषेध कर पाओगे उपाधि मात्र का निषेध है सांसारिक सुख का निषेध करते हुए कोई पारमर्श दूसरे का कथन करने के लिए नहीं है इस तब तरह अविच्छेद से निषेध न सुखस्यक्षी वेदांति निश्चित सामान्य शब्द संकोच प्रमाणम अस्ती सामान्य शब्द संकोच प्रमाणम ना अस्ती तो वेदांती कहता है आनंदो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आनंदम जो शब्द है वो सामान्य है यह इसमें भी प्रिया प्रिय प्रिय और अप्रिय सामान्य शब्द है और उसका विशेष संकोच कर रहे हो उपाधि पर ले जा रहे हो उसका निषेध कथन कर रहे हैं तो सामान्य शब्द को विशेष अर्थ में संकोच करना भी उचित नहीं होता कोई बिना प्रमाण का नहीं कर सकता। सकते सामान्य शब्द संकोच नास्ति। तब वेदांती कहता है आनंद नुर्ति प्रमाण विज्ञान ब्रह्मी कोई प्रमाण मान लिया जाए उसकी वजह से यहां पर हम शब्दों के अर्थ को संकोच कर देंगे तब तो वो कहते हैं और विज्ञान मानद्रिया है औपचारिकाले नहीं है औपचारिक तो है तुमने कह दिया तस्तवाये कारण है नही हो सकता है संसार अवस्था में आत्मा के आनंद रूपता का अनुभव होना चाहिए था किंतु होता नहीं है ना संसारावस्था में आत्मा का आनंद रूपता का अनुभव होता है नहीं होता इसलिए औपचारिकंद रूप है तब नित्य सिद्ध वस्तु है प्राप्त वस्तु है उसका अनुभव होना चाहिए हसा मत नहीं हो रहा है इसलिए सब सापेक्षतिया ही है इसलिए उनका कहना है न आनंद श्रुति ही प्रमाणम क्योंकि आनंद श्रुति को औपचारिक मानना होगा आनंद श्रुति को मुख्यार्थक मानकर प्रिय निषेध श्रुति को औपचारिक मानने पर संसारावस्था में आत्मा की आनंद रूपता का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है इसे ज्ञापन हो रहा है कि आनंद श्रुद्धि प्रामाणिक नहीं हो सकता वह तो औपचारिक ही मानना पड़ेगा आनंद से सर्वदा आदर्शन क्योंकि आनंद कैसा है सर्वदा आदर्शन अनित्यत्व प्राप्त तो मोक्षा मोक्ष अवस्था में नित्य आनंद की उत्पत्ति माननी होगी मोक्ष अवस्था में एक आनंद की उत्पत्ति होती है ऐसे मानने पर समस्या क्या होगा नित्य आनंद मोक्ष आपके सिद्धांत का खंडन हो जाएगा इसीलिए यह आनंद श्रुति को औपचारिक मानना चाहिए वेदांति पूछे औपचारिक है तो किसके पेशा से ये तब कहेंगे वैशे लोग जैसे आप वेदांत के लोग पढ़ाते हो ना क्या कहते हो अका सोम अमृता भूम मैं सोम रस को यहां सोम याद में पी लिया क्यों इससे मैं स्वर्ग में जाकर अमृतत्व को प्राप्त कर जाऊंगा तब आप वेदांत खटक्या बोलते हो कर्म जन्य होने से वो सापेक्ष अमृतत्व बोलते हो ना उसी प्रग्रम से भी कहेंगे वेदांत का भी हाल ही है, ये भी चाहिए। ब्रह्म सत्यम्ञान है सुख विशेष प्रत्येक नाप्य पत्ते है योगियों का आनंद को बता रहा है विज्ञान मानद्रह्मियों के आनंद आम आदमी शुद्र सुख में पड़ा हुआ है उसके पेशा से योगियों का आनंद जो होता है वो महान आनंद है उस आनंद का वर्णन है विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि में उस सुख का अनुभव होता करता जैसे आम मनुष्य का सुख दृष्टि से देवताओं का सुख को अमर कह दिया गया मनुष्य का आनंद के विषय से योगियों का आनंद को नित्य कह दिया गया अच्छा जितने नित्य कथन करने वाले वाक्य है वह सबके योगियों की स्थिति का कथन करता है ऐसा नित्य आपका सुख आनंद रूपा कोई चीज नहीं कुछ, है? है, कुछ, कुछ? क्या? दे रहा है ना देखो ना बोल रहा प्रमाण देगा योग क्योंकि जैसे वाचस्पति मिश्र है के समागत आदमी अच्छा मंडल मिश्र हीचार्य हुए हैं ब्रह्म सिद्धि लिखा है उन्होंने भी स्वीकार किया नीचे दी भी है अमृतत्विधान उपलक्ष्य मंडन मिश्र की पंक्ति भी दे रहे हैं आगे जाकर के वो आगे मंडन मिश्र को तो, तो अनंतत्ति इसी प्रकार से सत्य अनंत्याद तो अनंतत्व श्रुतियां हैं वो भी आपेक्षा बहु काल व्याख्या मनुष्य अंत सुख को प्राप्त करता है और योगी अनंत सुख को प्राप्त करता है क्योंकि योगी के बारे में वायु पुराणों में आया है अमुक सिद्धि वाला योगी इतने मनवंतर तक अमुक जगह रहता है दस हजार मनवंतरों तक का भी वर्णन वहां योगियों के सुख के बारे में वर्णन हुआ एक मनवंतर से लेकर के दस हजार मनवंतर तक माने एक लाख मनवंतर यहां तक भी उन्होंने वर्णन करते गए इतने लाखों सातों का आनंद होता है उस आनंद को पुराणों का श्लोक है अमरा है अजरा देवा दिया नहीं सापेक्ष ही मानता है आपेक्षिक सुखा की अपेक्षा बहुकाल व्याख्या अमृता देवा किसी वक्त अमरा देवा अमृता देवा इत्यादि श्रुति वाक्यों के समान है तब कहता है यदि ऐसा है कहेगा, फिर तो तुम्हारे हिसाब से मोक्ष का सुख भी उत्पन्न होगा उत्पन्न होएगा तो फिर वो अनित्य रहेगा तो प्रवृत्ति कैसे होगी अनित्य सुख के लिए क्यों प्रवृत्ति होगा कोई प्रवृत्ति अनुपत्ति थी न होगी ऐसे भी कहोगे कदे नित्यत्व सुतरा अनुपत्ति क्योंकि आप वेदांति शा जो कर रहे हैं कर्मचे एवं पुण्य चुत कक्ष की श्रुति कहते हो तो कि भाई उत्पन्न जो भी सुख है वो भले अरब वर्ष रहे लाख मनवंतर रहे दस लाख मनवंतर करोड़ मनवंतर भी रहे क्या फर्क पड़ने वाला आकर है आकर वे तो नष्ट है ऐसे अनुत सुख के हम प्रवृत्ति कैसे होंगे ऐसे आप आशंका करते हो वेदांति तो कहते सुख के लिए कॉन्ट्रोब्रुट हो बताओ नित्य सुख को कोई पाने की कोशिश कर पाएगा क्योंकि जो नित्य है वह सिद्ध वस्तु है जैसे आकाश को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है अब आकाश को पकड़ी आकाश को प्राप्त करने की कोशिश करेगा क्या आकाश नित्य व्यापक है जो नित्य है व्यापक है स्वतः सिद्ध है नित्य प्राप्त है नित्य प्राप्त प्राप्त करने कोई प्रयास नहीं होता तीसरे वेदांत प्राप्त हो जाता है नित्य सुख है प्राप्त सुख है जो प्राप्त है उसको प्राप्ति के लिए कोई प्रवृत्ति भी नहीं होगी फिर मोक्ष पूर्वक वेदांत शास्त्र को पढ़ना चाहिए ये क्या बात कर रहे क्यों कर रहे क्यों प्रबल उनको पढ़ने के लिए को? है वो? प्राप्त है वो? प्राप्त सिद्ध वस्तु है वो उसे प्राप्त करने के लिए कुछ करना तो है नहीं सिद्ध से संपादना संसार में देखने को मिलता है सिद्ध वस्तु के संपादन करने के लिए कोई कुछ प्रार्थना नहीं करता तब कहेंगे आप वेदांति अरे भाई आवरण को मिटाने के लिए वो अज्ञान रूपी आवरण आ गया है ना अज्ञान है आवरण उस आवरण की वजह से फिर विक्षेप हो गया मल आ गया जन्म मन के चक्कर दिख रहा है इसे मिटाने के लिए मिटाने क्यों चाहते हो जब आपके दृष्टिकोण में मिथ्या है ही नहीं दिखाई दे रहा दिख दे दो जब एक तरफ कहते हो आप अणुमात्र संबद न संबद्ध थे दोषे नेश न संबद्ध थे संबंध वा लेश ना ना जब लेष में तो संबंध ही नहीं जिसको उसको मिटाने का प्रयास क्यों कर रहे हो भाई आपके साथ संबंध हो गया कीचड़ लग गया लग गया गोबर पड़ गया अब आप, आप मान रहे हो मेरे से चिपका हुआ है तभी तो उसको धोोगे यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे से चिपका हुआ ही नहीं तो धोगे क्यों एक तरफ तो कहते हो भी संबंध नहीं दूसरी तरफ मिटाने के प्रयास में लगे दो नहीं संबंध हो रखाओ मिटाओ मिटाओ क्या मतलब है पर बात है अवच्छेद निवृत्ति आवरण अज्ञान की निवृत्ति की बात आप करते हो समझने की कोशिश कर रहा है। क्यों समझने की क्या जरूरत क्या है जो आप नित्य न्याय ब्रह्माष्टमी है स्वरूप है ईश्वर सृष्टि है मिथ्या हम मिटा नहीं पाएंगे ईश्वर सृष्टि भी मिटाने की बात भी नहीं कर रहे हैं तो आप की भी मिटाने की बात नहीं कर सकते समझने की कोशिश कर रहे हैं समझना किसको किसको समझना चाहते हैं जो नजर आ रहा है नजर जो आ रहा है उससे आपको भी परेशानी हो रही क्या समझने से आपको क्या लाभ होने वाला तो तो नजर आ रहा है नहीं भाई जो नजर आ रहा है उसको समझने से आपको क्या लाभ क्यों समझने कोशिश करते हैं क्यों नहीं करें? हम हैं पागल है क्या भाई बिना कोई मतलब का कोई प्रवृत्ति हो नहीं सकता प्रजनमर् आज समझने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं तो इसका पीछे कुछ चक चाह रहे हैं मान लेना आप लिमिटेशन से बंधे हुए हैं अमान लिमिटेशन हुए हैं। आपने स्वीकार कर लिया है बंधन को और इधर कहते हो नित्य शुद्ध है यानी बुद्ध है, और बंधन नाम को चीज नहीं हो सकता आप स्वयं कष्ट हो ना न बंधो न मोक्षो इतेश परमार्थ वही समझने की जरूरत तो नहीं है उसको समझना ही है कुछ करने का नहीं है <laughs> वास्तविक समझने की भी जरूरत नहीं है यह पूर्व पक्ष का कहना है जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है उसे समझ के भी करोगे क्या समझने की कोई जरूरत नहीं। या तो पहले बंधन को मानना कहो तो नहीं वो नित्य शुद्ध बुद्ध नहीं है वो अशुद्ध होता है अबुद्ध है अज्ञात है उसका जानने के लिए मैं प्रयास करूंगा असमझ तो है उसको समझने के लिए प्रयास करूंगा ऐसा मानना पड़ रहा विपरीतों को एक तरफ कहते हुए साफ कुछ है ही नहीं मिथ्या है ये भी जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ है ये भी एक बात है वेदांत शुद्ध कहता जगत पैदा ही नहीं हुआ तो जगत पैदा ही नहीं हुआ उसको समझना क्या है पैदा हो कुछ हो तो सामने इसलिए आपको मानना पड़े तार्किकों का इस मानो ईश्वर है ईश्वर ने जगत को पैदा किया एक रहे हो समझने की कोशिश करना चाहते हो इनकार भी कर देते हो। इसलिए तो वेदांत सबसे बड़ा चीज क्या है संशय विपरीत विपरीतों का निवारण करने के तर्क को समझो उसके ठोस जवाब निकालो आपके जवाब जो आप लोग दे रहे हो ठोस नहीं बन रहा है उनके खंडन को इसलिए आम आदमी साधारण थोड़े कर पाए सीधी खंडन करने प्रत्यक्ष रूपाचार्य ने चित सुखी लिखा है इसको खंडन करने मन मनोहर को खंडन करने इनके तर्क से मजाक नहीं बहुत मजबूत है और तर्क क्या करे देखो वो सारी भी सारी बातें आएंगे अभी आपके अवच्छेद निवृत्त अर्थम अवच्छेदों को निवृत्त करने के लिए अवच्छेद आ गया कैसे आया मालूम नहीं माया कहा से आई पता नहीं अवच्छेद आ गई माया नाम की जित है मान लो कुछ देर के लिए उसकी निवृत्ति करने के लिए ऐसा कहते हो तो भी जरूरत नहीं करता मान भी लेंगे तो भी ज़रूरत नहीं है यदि मान लिया जाए बंधन है माया है चिपक गई फसा दी है तो उससे बचने के लिए उसे निकलने के लिए उसे मुक्त होने के लिए स्वतंत्र होने के लिए भी ज़रूरत नहीं है क्यों तर्री प्राप्त प्राप्त वे किनो अत्र उद्देश्य विचार करना है हमने फिर क्या वास्तव में प्राप्ति प्राप्ति है माया की प्राप्त ऐसे विवेक अवचय निवृत्ति कृत उद्देश्य हो जाएगा यदि अवचय निवृत्ति कृत्य उद्देश्य हो गया अन्य से विद्या आपकी अतंत्रता फिर तो अन्य किसी विद्यमान वस्तु के कथन करने की जरूरत भी नहीं है जैसे कहते हैं कि भाई पर्दे के पीछे क्या है आप पहले बता करके बाद में पर्दा हटाने की जरूरत क्या पर्दा हटा दो दिखाई देगा हमें पता लग जाए क्या है पर्दा हटाने मात्र का कर गतन करो ना फिर आप ये बात छोड़ो भ्रम क्या है क्या नहीं है कैसा है कैसा नहीं है वो वर्णन मत करो वो हमें जरूरत नहीं भ्रम का लक्षण क्या जरूरत है आत्मा का लक्षण बताने के आपको मैं आत्मा बोलने की जरूरत नहीं है मैं क्या हूँ क्या नहीं बताऊँ कोई चलो नहीं बताने का सारे ओपरेशन बेकार ऐसे ऊपर का मित्र ही था आवरण को मिटा देते मात्र बताओ आवरण मिटाने मात्र कथन करना चाहिए था आवरण जैसे हटेगी तो क्या रहेगा वो तो स्वयं वो में आ ही जाएगा तो पता नहीं क्या चलो तुम प्राप्त अपराध विवेकियों को प्रकृति उद्देश्य क्या रहेगा क्या करना रहेगा आवरण को मिटाना अविच्छेद को इतना ही तो रह गया बस उतने मात्र उपदेश हो गया अन्य वि अन्य कोई विद्यमान है वो तुम हो माया के पीछे ब्रह्म अधिष्ठान है, है वही तुम हो ये सब क्या है यह गौण हो जाएगा अतएव हम कहते हैं वह सब औपचारिक कथन मात्र नित्य सुखवादे कारण उपादन घट दे और दूसरी बात एक नित्य सुख जी है वो नित्य है तो मैंने अनेक नहीं अनेक का, का मतलब यहाँ सापे सुखों को मानते नहीं एक में सुख ही है कोई सापह सुख नहीं है ऐसा मान के चलते हो फिर उसको प्राप्त करने कारणों कारण न घटते कारणों को उपाधान जो करते हो ग्रहण कर रहे हो वो भी व्यर्थ ही है वह जाऊं क्यों ना करगटते रहो दस बीस साल घटाऊ बे मतलब की जिंदगी खराब करो है ना क्या जरूरत आप साधनों का वर्णन कर रहे हो और सबसे पहले कंडीशन साधन से संपन्न होना जरूरी है साधनों की क्या जरूरत है कहते हैं यदि वो नित्य सुख है सुख है उसे पाने के लिए कारण उपादान की कोई जरूरत नहीं है साधनों को उत्पादन ग्रहण करने कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जब ऐसा स्थिति है तब विशेष तो कई व कथा क्योंकि जब ऐसी स्थिति है तो सुख विशेष पाने के लिए प्रवृत्ति करने की जरूरत क्या रहे अतः मोक्षार्थी की भी प्रवृत्ति कभी संभव नहीं हो सकेगा ये आपत्ति दिया। और भी देखो क्या कह रहे हैं बहुत ही सुंदर बातें कहेंगे अभी कद एक वह अतिशय अनशय शंकार रहो एक न कद न शंकार एक में ही निरतिशय साक्षी विभाजन करके हम बता रहे समझाने के लिए फिर साक्षे में आज तुम पढ़े हो इसे हटा करके तुम निर्तिशय में आ सको इसलिए हम ये सब बात कह रहे हैं तार शंका हो आपने बोल दिया अब ऐसा है कि वैसा है ये शंका से इससे फिर कोई और भी चीजें होंगे तब ना आप पूछोग उसकी जैसी तो नहीं है जब एक में अद्विधि ब्रह्म तत्व तो तो ही है जब दूसरा भक्तु नाम का चीजें ही नहीं है शंक, शंका होता ही कहा है विरुद्ध नाना धर्म एकस्मिन धर्मी विरुद्ध नाना धर्म ज्ञानम संशय ज्ञानम्र कोई भी व्यक्ति यही मानते उभय कोटि होना चाहिए न, नवा ना वन्य मान ला ये संशय है मैंने ऐसे भी स्थल है, है या नहीं है ना यह मान लिया आपने तब वर्तमान में संशय हुआ या वन्य है या नहीं इसी तरह से यदि वास्तव में संसार एक में वित तो दूसरा कोई चीज ही नहीं है फिर सातशी निर्देश सविकल निर्विकल इत्यादि जितनी भी सौपाक निरुपारिक ये सारा भेद की जो कल्पना है यह कल्पना का आधार ही खत्म हो जाता है इसलिए शांति वगैरह ने दो मान लिया पुरुष नित्य है प्रकृति तब शंका हो सकता है क्या प्रकृति पुरुष जैसी है क्या पुरुष प्रकृति जैसा तो नहीं है तो शंका बन सकता दो मान्य पर ही इसके जैसे वो हयानी उसके जैसे यह नहीं इस तरह की शंकाएं उत्पन्न हो सकते हैं तभी निर हो जाएगा पुरुष निरक्ष हो गई हो त्रुणुणात्मिक तो होने के नाते और निरव्य कर, कर सकते हैं उसके अपेक्षा से उसको निरव कह लो आप कहीं सावय तो मानो पहले तो उसकी अपेक्षा से उसको निरव्य कहेंगे ना फिर कोई साफी सुख भी माननी पड़ेगी वो यथार्थ अपने जगत पर है अच्छा उसके अपेक्षा दूसरे को निरक्ष करना पड़ेगा जैसे पहले बताया मनुष्यों के सुख के दृष्टिकोण से देवताओं सुख को नित्य कह दिया मनुष्यों की आयु के दृष्टिकोण से देवताओं को अमर कह दिया उसी प्रकार से हो व्याघाता नहीं तो उसके एकत्व स्वरूप का ही व्याघात हो जाएगा यदि उसमें भी एक में अद्वित में भी संशयों को उत्पादन करने लग जाओ साक्ष्य निर्देशात के भेदों भी मानने लग जाओगे फिर तो एकत्व का ही स्वरूप व्याघात हो जाएगा अवच्छि निवृत्ति अर्थम कारण विशिष्य पा जाना नहीं गया अवचेतन अवच्छेद निवृत्ति करने के लिए हम सब साधनों को इकट्ठा करते हैं दुख का निवृत्ति दुख का भाव की प्राप्ति के लिए हम सारे साधन इकट्ठा कर रहे हैं संसार में जो दुख अनुभव हो रहा है इसे निवृत्त करने के लिए हम साधन इकट्ठा करते हैं इनका का तात्पर्य बता देता हूं आनंद शब्द घर तो दुख का भाव लेना है लक्ष्य समझ में आएगा क्यों वो देखो तत्व अनुभव निर्देश दुख का भाव को ही आप सुख करके अनुभव करते और तार सुख का निर्देशता का अनुभव होने के लिए आप चाहते हैं लोक में जब जब दुख नहीं होता है तब आप सुख अनुभव कर रहे हैं और उस सुख की निर्देश की कल्पना कर रहे हैं कि आप क्योंकि आप स्वयं देख रहे हो पहले आपके पास जो स्थिति में आप थे फिर कमाए फिर अच्छे घर बना लिए अच्छे ढंग से रहने लग जाएंगे फिर क्या होता है थोड़ा सुख में अंतर पड़ गया दुखों की कमी हुई कुछ और ढंग के दुख आ लेकिन यहां भी नहीं वहां और ढंग के तो और ढंग के आ जाएंगे लेकिन उसकी तुलना फिर सुख में श्रेष्ठता मान लिया कि समाज में भी इज्जत बढ़ गया सब कुछ होता है निर्देश सुख की और आप तब सोचने लगेंगे पहले जिस प्रकार का सुख सुख था, उस अब मेरे उत्कृष्ट मिला है तो इससे उत्कृष्ट होगा उत्कृष्टतम होगा और निर्दिशय होगा उसे पाने के लिए प्रयास करेंगे तभी प्रवृत्ति बनती है नहीं तो प्रवृत्ति भी नहीं बनेगी दुखा भाव से सुखत्व अनुभव से निर्देश अनुपत्ति रिथि योयम यम दोष और यदि उसकी अनुपत्ति करके आप जो दोष देना चाहते हो प्रवृत्ति से जन्नी होने से दोष कह दिया था वो अनित्य हो जाएगा जन्य द्वाद विनाशी हो जाएगा ये जो दोष कहो था समान है कि आप पर भी वही समान दोष आएगा कैसे समान दोष आएगा क्योंकि आपने क्या कहा आवरण को मिटाने के लिए साधन को अपनाना पड़ाना तो साधन जन्य आवरण नाश है साधन जन्य होगा ना नाश साधन चन्नी आवरण नाश अनित्य हो जाएगा फिर आवरण आ सकता है मुझे फंसेगा अनित्य देगा कि जो जो जन्य वो अनित्य है आपका सिद्धांत इसे आवरण धम करने के लिए जो हमारा समझने की कोशिश की क्या, क्या समझ क्या रहे हम समझना यही आवरण है ये मिथ्या है ये तो समझ रहे हो ये आवरण है ये विक्षेप है ये सब मिथ्या है यही समझना है ये समझने के लिए अपने साधनों को उठाया साधनों की सहायता से आपने समझा है और आवरणों को नाश किया है जो साधन जन्य द्वादेवा वो आवरण नाश भी अनिथ्य हो गया अर्थात दो बार कभी भी आवरण दो समान हो गया ना बराबर ठीक है इसीलिए मानना पड़ता है कार्य जो प्राप्त होता है इसमें बहुत साकार हो रखता है जैसे वगैरह में वो जन्य नहीं है जन्य तो सिद्ध करने के लिए बहुत लफड़ा उठाना पड़ा क्या आगे उपरिषद में तो शब्द है ना शब्दों को सुनने तो आप सुन रहे हैं उससे तो जन्य हो रहे हैं विवेक बुद्धि उस पर हो गई ठीक है अंतर्मुख कर दिया गया बुद्धि में वही वृत्ति आ गई ब्रह्मानंद आकार वृत्तिया ही रह गए मान रहे आप वृत्ति वृत्ति भी क्या अचन्य वस्तु है अनित्या है माइक है वो आपको ब्रह्मानुभव करा रही है वृत्ति चैन्य अनुभूति हुई ब्रह्माकार वृत्ति जिन्नी ब्रह्म अनुभूति जिनित्वादेव नित्यम समस्या कड़ी हो जाती है तो फिर कहते हैं विलीन हो जाता है वृत्ति का लय मानना पड़ता है दृष्टान किया ना शब्द जन्य है वो तो हम दसवीं शब्द है इससे जन साक्षात्कार हुआ उसको और वह साक्षात्कार उसको प्रमाण प्राप्त करा दिया शोक निवृत्ति तृप्ति रूपफल प्राप्त वैसे यहाँ पर भी होता है अम्रह से सुना उसकी जब अनुभूति में उत्खारे उतर जाता है तो शवकृति है पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है लेकिन ऐसा होने पर भी भले वे शब्द जन्य है शब्द जनित नित्य में बो ये एक बड़ा कठिन सिद्धि है वो अद्वैत सिद्धि में पढ़ लेना कठिन प्रक्रिया ना क्योंकि सारा जनित तो आएगी इसमें भी तो है जनित हो तो भी वो नित्य कैसे हो सकता है फिर पूर्व पक्ष भी कहेगा ना अगर हमारा भी चलने तो हो तो वो नित्य कहा गई दोनों बराबर ठहर गए ये तो क्या समान दोष है जो दोष हमारे पर दे रहे हो आप पर भी समान है ये आप जो उपाय निकाल वो हमारे लिए भी उपाय है तब तो हम लोग दूसरी रास्ता निकालते हैं कि हम लोग कर बमारी माया भी सदा निवृत्त हो जाती है इन तुम्हारे प्रकृति नित्य बनी रहती है ना वो अटैक कर देगी वो बनी हुई है जिंदी सदा रहने वाली है तब तो तंग करेगी वो। नहीं करेगी? जैसे ना, भाई जिंदा रहते हो जब तंग नहीं करी तो मरने के क्या करेगी? जिंदा रहते हुए पत्नी ने तंग नहीं की, जीवन मेरे को माया तंग नहीं कर तो मुक्त काल में पाई तो विधेयु माया कहा से दोबारा अतिव माया के अनित्य माया के अन स्वीकार कर वो प्रकृति को नित्य रस्तित्व मानते हैं इसे फर्श आपने जवाब वहां पर आपको वेदांतियों देना पड़ता है नहीं इसके तर्कों को वैसे काट नहीं पाएंगे क्योंकि ही कहना पड़ता है तुम्हारे परमाणु नित्य है ना ये तो प्रति खड़ा कर देंगे तुम्हारे ईश्वर नित्य है वो आ दोबारा तुमको बंधन में डाल देगा तो क्या कर लोग तुम तो जीव हो मुक्त बड़े मुक्ति जीव हो दोबारा बद्ध जीव बन जाओगे ईश्वर की मर्जी इसे वेदांत में क्या ना ईश्वर है माना है कौन तुमको बंधन में डालेगा तो ये सब जवाब वहां पर निकाले जाएंगे तस्मा इसीलिए दुख का भाव से अतृप्त कोई आनंद नाम का चीज नहीं वैश्विक अपने क्या करोचना जन्यम अनेकम चय युखा भाव से अतिरिक्त सुख यदि मानोगे भिन्न कोई की चीज़ मारोगे और उसकी स्वीकार करोगे तो आपके मत में भी जन्यता अनित्यता, अनेकता दोष खड़ा हो जाएगा। से अनितने कथा संभव और ऐसी मुक्ति को तो कोई भी स्वीकार करने को तैयार तो नहीं होगा ऐसे जन्य अनित अनेकात्मक सुख या आनंद को प्राप्त करना मोक्ष है इस प्रकार का सिद्धांत किसी भी दर्शनकार को स्वीकार इसे मोक्ष को तो नित्य मानना पड़ेगा अतैव हम लोगों ने फिर तुम्हारे दुख का भावित कैसे हो जाएगा क्या हमारे दुखा भाव का मतलब दुख ध्वनि है और ध्वंस हमारे क्या एक बार पैदा होता है दो बार पैदा होने की जरूरत नहीं होती पैदा होता, होता ध्वंस क्या होता उत्पन्न होता है फिर बाल विनाश होता है क्या ध्वंस का ध्वंस होता नहीं ये बार जो मर गया सो मर गया बार और कहा मरेगा कोई ड्रामा थोड़ी चल रहा है बार मरेगा ड्रामा में तो हो सकता है रावण मर गया कोई तो उठ के खड़ा हो जाता है राम को पता मारो तो दो बारा दोबारा मर नहीं कहा तो नाटक में तो दोबारा मर सकता है तिवारा मर सकता है यहाँ तो मर गया सो मर गया इसलिए हमारे ध्वंस में एक बार घट तो ध्वंस कर दो घट तो नष्ट हो गया दोबारा से लाठी पीट भी तो उसे घटका ध्वस हो रहा है घट तो ध्वस हो चुका दोबारा तीबारा भले लाठी मारते रहोगे चूर्ण बनाते रहो, इन घट का ध्वंस बारंबार नहीं हो रहा है दोबारा ध्वंस की अपेक्षा नहीं है दोबारा प्रतियोगी आता भी नहीं है दोबारा घड़ा आएगा क्या घट ध्वंस होने के बाद जब एक भौतिक वस्तु में हम देख रहे हैं आपने घट को ध्वंस किया दोबारा अभागड़ा नहीं होता ध्वंस नीति इधर दुखों का तो ध्वंस भी नित्य है और दोबारा दुख आएगा नहीं अच्छा हमारे मत में दुख का भाव रूपा सुख मान लो तो समस्या खत्म हो जाएगी फिर वेदांत तो में वैशिष्टिक में अंतर खत्म कितना सुंदर लिया है उन्होंने गाड़ी वही पहुंची जहां पहुंचना है है ना अपने अपने तरीका इतने की करें हम लोग क्या मानते हैं आनंद को दुख का भाव आत्मा को नहीं मानते और सिद्ध करना इस ने आनंद दुख का अभावत्मक ही मानना पड़ेगा तभी जाति व्यवस्था बन सकती है किया अब ये सत्यम ज्ञान मनम्ञ क्या लोग ज्ञान शब्द अधिकरण अधिकरणाधिकरण लुट प्रत्यय दोनों अर्थ में होता है अधिकरण अर्थ में लुट गया ज्ञान इसलिए अर्थ हुआ अधिकरण क्यों तो देंगे अनंत और अनंत, क्या चीज़ अनंत का क्या चीज है पुनः उभय अंता भाव तोक है उभय प्रकारता से रहित प्राग भाव का भी अंत हो जाता है प्रध्वंसा भाव का भी अंत हो जाता है दोनों अंतों से रहित बताने के लिए दोनों अंतों से रहित है पहले घट मिट्टी में घट नहीं था तो घट का प्राग भावता है ना वो भी नष्ट हो गया फिर तो घट बन गया घट प्राग और नष्ट होता है घट बनता है फिर घट भी नष्ट हो जाता है दो प्रकार के ध्वंस होते हैं दोनों प्रकार के नाशा भाव को बताने के लिए अनंत शब्द प्रयोग होता है तथे तो लोक वित्पत्त है ऐसे अर्थ प्राग और ध्वंस इन दोनों अंतों के अभाव को कहने के लिए है क्योंकि लोक में अनंत शब्द का प्रयोग ऐसे अर्थ में हुआ करती है एक कमी तो और फिर एकमेव द्वितीय क्यों बोला सदैव सौमेदम कर एकम आसमाम एकमेव द्वितीय तो वह एकम कर क्या लोग तो हमारी ईश्वर की बात कह रहा है? वो ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं है तो एक ही ईश्वर होता है दो ईश्वर नहीं होता है एकम से विप्रा बहुधा बदंती श्रुति प्रमाण है हमारे तो है। उसी को इंद्र मातृश्वर सब नाम से ऋग्वेद का मंत्र है एकम से इंद्र मातृश्वर इत्यादि वही के ईश्वर उसी को इंद्र कह दिया वायु देवता अग्निदेवता देवता वो देवता दुनिया करोड़ देवताओं के नाम से कहा जाता है एन है एक ईश्वर तो रूप एकमित्व निराकरण उसकी दो रूपता या अनेक रूपता का निराकरण करने के लिए होता है क्योंकि एकत्व तो संख्या अथवा एकत्व तो संख्या को कथन कर ईश्वर गख्या तो को कथन कर लोक के तत्व उत्पत्ति है लोक में इस शब्द का तो एक शब्द का ऐसे अर्थ में ही लिया गया एक रूपता नहीं है दूपता का भाव नहीं, अनेक रूपता का भाव कथन करता है संख्या वह ईश्वर में एक संख्या संख्या ईश्वर विद्यमान है लोक तत्व उत्पत्त्य है अरे लोक में और जनाम वेदात्मिक अलग अलग कर सजात भेद विजात भेद सबका निषेध कर ऐसा होंगे तो आपके जैसे कल्पना कर रहे करोगे आप देव प्रस्ती क्योंकि मीमाशा दर्शन में लोक वेदाधिकरण अधिकरण है। लोक वेदाधिकरण न्याय इतने ही नहीं। सभी लोगों ने स्वीकार किया दे रहे ब्रह्म सिद्धि का श्लोक नहीं दे रहे हैं लोकावगत सामर्थ्य शब्दों वेदे बोध लोक से अवगत सामर्थ्य को वेद में भी शब्दों का मानना पड़ता है अतएव वेद में जो भी शब्द आया उसके पहले आप लोकानुसार नहीं लेना पड़ेगा लोक में उस शब्द ज्ञात दिया है वही अर्थ के अनुसार लीजिए लेने के बाद यदि वाक्यार्थ का बाद होता है किसी वजह से तब आप अन्य अर्थ ले सकते हो नहीं तो नहीं ले सकते लोक में व्याकरण काव्य कोश इत्यादि अष्ट प्रकार से शक्ति का निर्णय होता है ना शब्दगत शक्ति का निर्णय आठ प्रकार से किया है उन आठ प्रकारों से जब शक्ति का निर्णय हो चुका है हर शब्द का बस ज्ञातार्थ स्वीकार करना चाहिए लोका चा, तस्माशय आत्मा यदि ज्ञान आत्मा है यह बात सिद्ध हो गया